नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नैन्सी गांधी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो फिजियोथेरापिस्ट हैं और किस तरह से जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें किस तरह से हम लोग और ये सारी चीजें देखेंगे फिजियोथेरेपी कैसे काम करता है कार्डियोवेस्कुलर में ये सारी बातें हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर पूजा जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के इस एपिसोड में बातें बुला मुलाकातें इस कार्यक्रम में डॉक्टर नंसी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और इसके साथ हमारे कलाकार विक्रांत राय भी जुड़ गए हैं उनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहिबा के लिए आप एक बहुत ही प्यारा सा गीत उनके स्वागत में सुनाइए एकांत जी जी पहले तो मेरा प्रणाम नमस्कार मैं आज आप लोगों के बीच एक जार। जार। दीवारों से आप लोगों के बीच स्वागत स्वागत बहुत बढ़िया दीवार मिलकर अच्छा लगता है हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है दीवार से मिलकर रोना अच्छा लगता है हम भी पागल हो जाए ऐसा लगता है दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं इस सोने घर में मेला लगता है हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है दीवारों से मिलकर रोना से। तम मस्त कलंदर ंदर कलंदर हो लाज मेरी पत रखियो भला झूल लालन हो लाज मेरी लाज मेरी पत रखियो भला झूल लालन हो लाज मेरी पत लाज मेरी पत रखियो भला झूल सगी सिंध कलंदर दमा दम मस्त खलंधर अली हर हर दे अंदर सगी साबाच कलंदर हो लाज मेरी पत लाज मेरी अली रम रामय हली राम रामय रम रामय रम अली रम रामय अली रम रामय हली राम रामय हली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 <laughs> बहुत सुंदर बहुत बढ़िया विकरान जी थैंक यू सो मच आशा करता हूँ डॉक्टर करते हैं डॉक्टर से और खास करके फिजियोथेरेपी में जो नई नई बातें हैं हम लोग सुनने की कोशिश करेंगे समझने Hello. की कोशिश करेंगे तो नैनसी जी बहुत बहुत स्वागत है Hello. और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए नमस्ते मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ किरण हॉस्पिटल में पिछले चार साल से फिजियोथेरापी का काम कर रही हूँ और मेरा इस फील्ड में पूरा सात से आठ साल का एक्सपीरियंस है मैं ज़्यादातर आईसीयू और जो हार्ट और लंग वाले पेशेंट होते हैं उनके साथ ही काम करती हूँ मतलब जो भी पेशेंट का हार्ट का सर्जरी अच्छा। हुआ है लंग का प्रॉब्लम्स है वो फील्ड में मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो मैं चाहूंगा कि फिजियोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताइए किस तरह से हार्ट के लिए वो काम करता है जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमें कैसे हेल्प मिलता है उसके द्वारा क्योंकि आप उसी पे काम करते हैं खास करके ये हेल्पफुल है हम सब के लिए अभी पहले तो ऐसा सोचना है की फिजियोथेरापी सिर्फ हड्डी या, या फिर कोई दर्द हो उसके लिए ही काम करता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि हार्ट की सर्जरी के बाद जैसे बाईपास हो वाल्व रिप्लेस कराए किसी ने पेस मेकर रखाया है या फिर किसी ने स्टैंड डलवाया है जी, जी। वो सर्जरी हाँ, के बाद भी कसरत कर सकते हैं। उसमें ऐसा है कि आ, कोई भी पेशेंट है ना तो उसको सांस फूलती है चलने में थकावट आती वो सब चीजें पहले भी होती है लेकिन अगर ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरापी से वो चीजें दूर हो सकती है आपका प्रेशर नॉर्मल कर सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रोल कम कर सकते हैं शुगर कंट्रोल में कर सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है हार्ट के पेशेंट के लिए और अभी लंग्स में तो कैसा है अभी जैसे चल रहा है कोविड नाइन्टीन कोरोना सब जगह फैला हुआ है तो वो लंग्स को इतना अच्छे से कैपेबल बनाएगा इतना अच्छे से उसका कैपेसिटी बढ़ाएगा कि अगर आप कसरत करोगे जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबको ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब योगा करने का प्राणायाम करने का उतना ही नहीं है ये फिजियोथेरापी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो जिसको जिसकी तरह जैसी प्रॉब्लम हो ना वैसे फिजियोथेरापी देते जैसे कोरोना के लिए अलग है अस्थमा के लिए अलग है तो न्यूमोनिया के लिए अलग है लंग्स में पानी भर जाता है उसके लिए अलग फिजियोथेरापी है और ये सारी एक्सरसाइज डॉक्टर के सामने ही करे तो ज्यादा अच्छा है तो इसीलिए मैं हॉस्पिटल सेटअप में ही काम करती हूँ ज्यादातर मेरा काम आईसीयू के रिलेटेड है मैं आईसीयू में ही सारे पेशेंट को अच्छे से देखती हूँ किसी पेशेंट अगर कोई वेंटिलेटर पर है तो लंग के फिजियोथेरापी से वो वेंटी पर से बाहर आ सकता है वो बहुत जरूरी है जी डॉक्टर नैंसी आपने बहुत अच्छी बात बताया क्योंकि मोस्टली फिजियोथेरेपी माना लोग समझते हैं कि पेन कम होने के लिए एक्सरसाइज वगैरह दिखाते हैं या बताते हैं ये लोग समझते हैं लेकिन एक्चुअली मैं इसका डीप जो हर बीमारी में हर जगह पे काम आता है ये आज उनको पता चलेगा तो मैं चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी और किस तरह से काम करता है और आ, क्या क्या एक्सरसाइज होते हैं किस तरह के सिम्टम देखने पर फिजियोथेरेपी का काम होता है हार्ट पेशेंट के लिए थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हार्ट पेशेंट के लिए एक बार अगर बाईपास सर्जरी या फिर कोई भी हार्ट सर्जरी हो जाए उसके बाद वो ज्यादा चलेंगे सीडिया चढ़ेंगे साइकिलिंग करेंगे या फिर वो स्कीपिंग करेंगे कुछ भी स्पॉट एक्टिविटी करेंगे ना तो उनको उनकी धड़कनें सुनाई देगी फिर उनको बहुत ज्यादा पसीना हो जाएगा बहुत ज्यादा सास फूलेगी वो जो नॉर्मल एक्टिविटी रोज करते है ना वो नहीं कर पाएंगे तो अगर हम लोग फिजियोथेरापी कराएंगे उसके अंदर हम लोग जैसे वॉकिंग कराते हैं ट्रेडमिल पे और वॉकिंग ऐसे कराते हैं कि उनकी हर एक एक मिनट पे आ, कितना उनका हार्ट रेट बढ़ता है प्रेशर बढ़ता है वो चेक करके हम लोग करवाते तो उससे करने से उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी और ये जो हार्ट की एक्सरसाइज है वो ऐसा नहीं है कि रोज करनी है हफ्ते में तीन बार या दो तो बार करेंगे उसमें भी आपको रिजल्ट मिलेगा जी तो इसमें जैसे कि और भी बातें आती हैं। बाईपास सर्जरी वगैरह हो गया है और उनके लिए फिजियोथेरापी कैसे काम करता है क्या उनके लिए किस तरह का एक्सरसाइजेस होते हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं आ, अभी सबका मानना ऐसा है की बाईपास बार हो गया ना तो दूसरी बार नहीं कराना पड़ेगा बट ऐसा नहीं है ठीक है नलियां वापस भी ब्लॉक हो सकती है दूसरी बार भी बाईपास कराना पड़ सकता है तीसरी बार भी पड़ सकता है उससे अच्छा है कि पहली बार अगर सर्जरी करवा दिया है आपको पता चल गया है कि आपकी नलियां ब्लॉकेज हो रही है तो ऑपरेशन के तुरंत बाद एक्सरसाइज शुरू कर दो उससे उतना फायदा होगा की नलियों में जो कोलेस्ट्रोल जमा होता है ना वो नहीं होगा मतलब आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा और जैसे किरण हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा टीम में वर्क करते हैं अगर कुछ भी दिक्कत हो तो तुरंत हम लोग कार्डियोलॉजी जो कार्डियक सर्जन है उनसे बातचीत करके भी हम लोग काम करते हैं जैसे आईसीयू में वेंटी वाले जो पेशेंट है ना उनको हम लोग विथ वेंटी भी खड़ा करते है और मतलब ये किसी को नहीं पता है कि सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम लोग फिजियोथेरापी उतना इफेक्टिवली करवाते हैं पेशेंट को उतना एक्टिव करते हैं और डॉक्टर है और खड़ा भी, भी रह सकता हाँ जी, जी और मनीष जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में उन्होंने आपके लिए मैसेज किया है याद किया है तो आइए एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे हम लोग बाईपास सर्जरी की बात हो रही थी उसमें फिजियोथेरापी कैसे काम करता है उसके बारे में बताइए बाईपास सर्जरी कराने के बाद अगर एक्सरसाइज कराएंगे तो उससे आपका प्रेशर नॉर्मल रहेगा शुगर कंट्रोल में रहेगा अगर किसी को बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम्स है तो वो सारे पैरामीटर्स कंट्रोल में आ जाएंगे ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कम हो जाएगा या फिर चला जाएगा ना कंट्रोल में आ जाएगा कि आपको फिर वापस बाईपास कराने की जरूरत ना पड़े क्योंकि मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जो दो तीन बार भी बाईपास कराने की नौबत आती है मैंने अपने सात साल में करियर में तीन पेशेंट ऐसे देखे हैं जो दो बार आए हैं एक सर्जरी अच्छा। करवाए उसके बाद दूसरी बार भी आया अगर आपने फिजियोथेरापी किया है तो उतने तक की नौबत नहीं आएगी और उससे ज्यादा अच्छा की आप स्पोर्ट एक्टिविटी भी कर सकते जैसे हमारे एक फुटबॉलर है उनका एक एग्जाम्पल दे रही हूँ उनको हार्ट अटैक हुआ था बहुत कम उम्र में फिर डॉक्टर ने उनको फिजियोथेरापी करने के लिए बोला और ऐसा भी बोला था कि अभी आप कभी फुटबॉल नहीं खेल पाओगे बट उन्होंने अच्छा। जिम एक्टिविटी उतना मसल्स उतना ज्यादा उन्होंने बिल्डअप किया कि वो अभी टॉप पोजिशन पे है फुटबॉलर में तो मतलब बहुत सारी जगह पे और क्या है अगर अब फिजियोथेरापी करोगे ना तो सर्जरी कम करवानी पड़ेगी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सर्जरी से पहले भी फिजियोथेरापी एडवाइस करते हैं वो लोग अच्छा। भी ऐसा ही सोचते हैं पेशेंट के बारे में कि अगर सर्जरी की नौबत नहीं आए तो अच्छा ही है तो उस तरीके से भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो सर्जन हमारे पास बेचते है अभी लंग के लिए बोले तो लंग में कैसा है? लंग का भी ट्रांसप्लांट जी जी जी और इंडिया में ऐसा है सबका मानना कि फिजियोथेरापी क्यों करवाना अगर दवाई से जल्दी ठीक हो जाता है तो करवा लेते हैं <laughs> बट फिजियोथेरापी थोड़ा टाइम लेती है दस दिन पंद्रह दिन पर आपको वो परमानेंट इफेक्ट देगी हम्म <laughs> हम्म और ऐसा नहीं है की तुरंत फिजियोथेरापी के पास आओ पहले अपने डॉक्टर के डॉक्टर का सजेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेशली इन हार्ट एंड लंग कंडीशन विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन हम लोग फिजियोथेरापी नहीं करवाते हैं इसीलिए मैं किरण हॉस्पिटल में ऐसे मल्टी स्पेशलिटी में जुड़ी हुई हूँ जहाँ पे अगर मेरा कोई पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम हो ना तो सीधा मैं डॉक्टर से बातचीत कर सकती हूँ हाँ जी ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और आ, सर्जरी के पहले भी अगर उनको फिजियोथेरेपी सिखाकर हम अगर सर्जरी की नौबत ना आए तो ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है फिजियोथेरेपी में एक मुझे लगता है की बहुत बड़ा आने वाले समय में एक एक अच्छी चीज हो सकती हैं। तो एक और बात पूछना वो एज के हिसाब से होता है अगर आपका एज कम है तो वॉकिंग वैसे एडवाइस होगा अगर एज ज्यादा है तो नीक के साथ ऐसे कुछ होगा वॉकिंग स्टार्ट करना है 20 से पहले शुरुआत में सिर्फ फाइव मिनट ही वॉक करना है 15 दिन तक अगर आपका कैपेसिटी अच्छा। होता है तो फिर उनको करके मिनट तक ले जा सकते हैं पर अगर आपका एज फोर्टी से कम है तो ही अगर फोर्टी से ज्यादा है तो पहले डॉक्टर को मिलो उनसे हम लोग कैपेसिटी चेक करते हैं अगर पेशेंट अच्छा। हमारे पास आता है ना तो ट्रेडमिल पे पहले हम लोग चला के उनका कैपेसिटी चेक करते हैं कि वो, वो कितना चल पाएंगे वो कितना अपने पे बॉडी पे प्रेशर टॉलरेट कर पाएंगे जिससे उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं नहीं हो नहीं। उसके बाद हम लोग एडवाइस करते हैं कि अभी इतना वॉकिंग आपके लिए जरूरी है जो कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं की सिर्फ हार्ट और लंग नहीं देखते हम लोग घुटने घिस गए है कमर में दर्द है गर्दन में दर्द है तो हम लोग ब्लाइंडली ऐसा नहीं बोल देते कि आप चलो इतना मिनट चलो वॉक करो आपको ठीक हो जाएगा तो इसीलिए हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक बार दिखाओ फिर हम लोग एडवाइस करें और रोज रोज भी नहीं आना है हफ्ते में एक दिन भी आओगे तो भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा ठीक है जैसे वॉकिंग फिर साइक्लिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छा साइकिलिंग भी आपको सिर्फ दस मिनट ही करना है नॉर्मल पब्लिक हो उसको भी दस मिनट करना है एजेड हो उसको भी दस मिनट अगर दस मिनट से ज्यादा करोगे तो घुटने का घिसारा स्टार्ट हो जाएगा उसका हार्ट और लंग पे ये इफेक्ट आता है कि आपका जो प्रेशर फ्लक्चुएट होता है ना एक्सर्शन एक्सरसाइज करने में तो आपको वो पता चलेगा अगर आपको प्रेशर का प्रॉब्लम है तो क्योंकि mm -hmm. बहुत ज्यादा वो साइकिलिंग करेंगे उसके बाद अगर वो थक जाएंगे सांस फूलेगी उनको अपनी धड़कने सुनाई देती है हाथ की उंगलियों में उनको अपने धड़कन ऐसे सुनाई फील होती है तो वो एक साइन है आपके लिए कि अभी आपको तुरंत हार्ट को दिखाने की जरूरत है जी जी जी चलिए ये बहुत अच्छी बात आपने बताया साइकिलिंग दस मिनट ही करना है ये आपने बताया कई बार होता है ना साइकिलिंग पूरा एक घंटे भर करते हैं सवेरे सवेरे कई लोग वॉकिंग नहीं करते साइकिलिंग हाँ। करते हैं तो वो एक बोलते है माना पसीना निकलने तक साइकिल चलाते हैं कंटिन्यू तो... पर पहले एक्चुअली वॉकिंग से स्टार्ट करना चाहिए अगर कोई भी नॉर्मल uh, आदमी स्टार्ट कर रहा है तो पहले वॉकिंग से स्टार्ट करना चाहिए वो बेसिक एक्सरसाइज है उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कि साइकिल अच्छा अच्छा और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो बोलते जी नाक नाकने का इसके भी बहुत सारे क्या करना है जैसे वो छोटे बच्चे वो पे बालून हैं। वो पे अगर ना तो भी आपका लंग का कैपेसिटी बढ़ जाएगा ये एक घरेलू उपचार है जो आप घर पे भी कर सकते हो अगर उसमें आपका सांस फूलता है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाइए जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की आप हार्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो हार्ट डिजीज में फिजियोथेरेपी कहाँ ज्यादा काम करती है और कहाँ नहीं करती है उसके बारे में मैंने अपने इतने करियर में ऐसा देखा है कि बाईपास और वाल्व सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा इफेक्टिव है फिजियोथेरापी अच्छा, तो उसमें आपको रिजल्ट तुरंत मिलता है जैसे अभी आज किसी का बाईपास हुआ है ठीक है तो शुरुआत में तो पेशेंट वेंटिलेटर पे ही होते हैं, तो नहीं, दूसरे ही दिन हम लोग वेंटी पर से उनको निकाल सकते है दूसरे ही दिन उतना अच्छे से वर्क करता है फिजियोथेरापी हुँ, और हुँ, फिर सेवन डेज पे तो डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं तो सेवन डेज में हम लोग सीढ़ी चढ़ा के उनको घर बेचते है ऑपरेशन हु, हु, तो हुआ है सात दिन के बाद वो पूरा चल फिर सीढ़ी चढ़ उतर के घर जाएगा तो उससे अच्छी बात क्या है <laughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया <laughs> तो कई बार जो है हम लोग फिजियोथेरापी को थोड़ा सा इंडिया में या हम लोग भी कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर एडवाइस भी करते हैं आफ्टर सर्जरी या कुछ चीज़ें हम लोग कोई बड़ी बीमारी का इलाज हो जाता है तो निश्चित तौर पे फिजियोथेरेपी के पास आपको ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है लेकिन उधर जाने के बाद कई बार पेशेंट भी बहुत नकड़े करते हैं बोला ये उठाओ वो उठा तो वो परेशान करते हैं तो उससे फिर घर वाले अभी सोचते हैं अभी से परेशानी हो गया ये एक्सरसाइज कहाँ से करेगा एज भी हो गया तो उसको फिर ले जाते हो घर पर तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि <laughs> उसके लिए भी हमने एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स बना है जैसे हम अच्छा लोग अच्छा। पेशेंट को अकेले नहीं बुलाते उनके हस्बैंड अच्छा। या फिर किसी रिलेटिव को साथ में बुला जी, और एक्सरसाइज अच्छा। मतलब ऐसे जिम में जैसे कराते हैं ना कि चलो ये उठाना <laughs> है ये करो ये करो ऐसे नहीं कराते हम लोग उनको हाँ खिलो की जैसे मतलब कराते जैसे हमारे पास फिजियो बॉल अवेलेबल है तो उसके साथ उनको दौड़ाते हैं वो बॉल कैच कराते हैं मतलब हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बहुत ही अलग है पेशेंट को इतना मजा आता है कि एक घंटे बाद भी वो ऐसा सोचेंगे कि अभी फिजियोथेरापी चालू हो तो मजा आएगा तो हम लोग बहुत अच्छे से और वॉकिंग के लिए हमने पूरा एक वॉकिंग ट्रैक बनाया है हमारे फिजियो अच्छा। डिपार्टमेंट में तो मतलब वो बच्चों को भी नया लगता है और एजेट को भी अच्छा लगता है क्योंकि ये चीजें उन्होंने कभी कहीं देखी नहीं है हम्म हम्म हम्म और ये कहीं नहीं सुना होगा कि हार्ट और लंग का रिहेबिलिटेशन, ऐसे सूरत में चल रहा है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा नहीं पता हाँ हाँ जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा की फिजियोथेरापी में अभी कौन कौन सी नई चीजें आई है कौन कौन सी बीमारी पे और काम करती है थोड़ा सा बताइए डिटेल में अभी लेटेस्ट जो आया है उसमें हम लोग काम करते हैं और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है और हम लोग टेली रिहेव करते हैं जैसे एक ऑलरेडी वीडियो बना के हमने शूट करके रखा है कोई भी पेशेंट अच्छा, को अच्छा, लोग अच्छा। हाँ एज के हिसाब से उनके फोन कॉल पे वो वीडियो सेंड करते हैं और उनसे वीडियो कॉल पे बात भी करते है कि उनको समझ में आया क्या पता नहीं चला तो हम लोग उनको टेली रिहेव से सब कुछ समझाते हैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि सबके लिए बहुत इफेक्टिव है चाहे कितनी भी एज हो उल्टा सोने का बहुत फायदेमंद है उससे फेफड़ा इतनी अच्छी तरह से फुलता है इतनी अच्छी तरह से कैपेसिटी उसका बढ़ता है कि योगा के इक्वल में आएगा ठीक है अगर आप कुछ नहीं करते हो कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो कोई बात नहीं सिर्फ दिन में तीन बार पांच पांच मिनट उल्टा सो जाओ उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा आपके फेफड़ो को हाँ पर ये चीज सिर्फ लंग के लिए है हार्ट के पेशेंट को उल्टा सोने का नहीं है नहीं है अच्छा अच्छा हाँ इसीलिए डॉक्टर के अ, अंडर में सारा फिजियोथेरापी करना बहुत जरूरी है हम लोग ऐसा बोलते ही नहीं है पेशेंट को कि ये आप सिखा दिया अभी आप घर पे जाके करो क्योंकि हमें पता है कि साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं कई पेशेंट अपनी मर्जी से कुछ एक्सरसाइज ज्यादा करते कर हैं हाँ तो ऐसे स्टीचेस भी अगर ओपन करके आएंगे तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इसीलिए पहला एक महीना तो कंपल्सरी हम लोग हमारे सामने ही एक्सरसाइज कराते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं उनका हार्ट रेट चेक करते हैं प्रेशर चेक करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो हम लोग हर पंद्रह पंद्रह दिन पे उनके सारे रिपोर्ट्स भी करवाते हैं जैसे अगर को, कोई किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है उसको वजन कम नहीं करना है बस सिर्फ उसको कोलेस्ट्रोल कम करना है तो हम लोग उसमें भी हेल्प करते हैं और ऐसा है ना कि अगर हार्ट और लंग अच्छा है तो फिर बहुत अच्छा है किसी चीज अच्छा। की जरूरत नहीं जैसे घुटना ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ठीक है हार्ट और लंग जब तक सही चल रहा है तब तक आपका हाँ बहुत अच्छा से जाएगा एक सवाल आया है संगीता जी लिखते हैं उल्टा विद पिलो या पिलो, हाँ, अगर किसी को विदाउट पिलो कम्फर्टेबल नहीं है तो वो पिलो के साथ भी सो सकते हैं पर पिलो उनको चेस्ट के एरिया पे रखना है उनका सिर फ्रीली ऐसे मूव हो सके ना ऐसे रखना है अच्छा, पे ऐसे सिर रख के ऐसा स्टक नहीं कर देना है आपका सिर हिलना चाहिए अच्छे से ताकि आप अच्छे से सांस ले सको हम्म हम्म और जैसे बच्चे सोते हैं ना हाथ को ऊपर करके वैसे सो, आ, आ, आ, सो जाना है मतलब पूरा एकदम फ्रीली सो जाना है हाँ जी जी, जी। चलिए संगीता जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अब फिजियोथेरेपी की हम लोग बातें कर रहे हैं डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरज से और बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया कि किस तरह से वो फिजियोथेरेपी जो है अंडर गाइडेंस डॉक्टर के परमिशन के साथ में और डॉक्टर के साथ जुड़कर ही किया जाता है तो जब भी आप जाएं तो डायरेक्टली फिजियोथेरेपी पे भी जब डॉक्टर रेकमेंड करे तब जाना चाहिए और वैसे भी आप डायरेक्टली जाते हैं तो वो रेकमेंड करेंगे आपको डॉक्टर से तो सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएगी सुचारू रूप से काम होगा फिर भी अगर किसी को फिजियोथेरेपी का कुछ एक्सरसाइज है या हम लोग ऐसे हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं तो हेल्दी लाइफ के लिए फिजियोथेरेपी में कौन कौन सी चीजें हैं जिसे फॉलो करना चाहिए पहले भी मैंने बताया वैसे वॉकिंग ज्यादातर चलना भी लिमिट में साइकिलिंग भी लिमिट में ठीक है फिर नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है ना हम लोग हाथ पैर के जैसे जम्पिंग अगर कम एज है तो आप जम्पिंग भी कर सकते हो ठीक है कॉलब्स भी कर सकते हो वो डिपेंड करता है उनकी एज क्या है क्योंकि अगर बैकपेन वाले पेशेंट को हम लोग कलअप या फिर जंपिंग कराएंगे ना तो वो बैकपेन बढ़ जाएगा तो सिर्फ बेसिक हेल्दी लाइफ के लिए सिर्फ वॉकिंग और साइकिलिंग उतना ही एडवाइजेबल है वॉकिंग और साइकिलिंग सिर्फ दस मिनट करने से चल जाएगा वॉकिंग ट्वेंटी मिनट से स्टार्ट करना है अच्छा, और धीरे हाँ बीस मिनट से और हर हफ्ते हफ्ते पांच पांच मिनट बढ़ाना है फोर्टी फाइव मिनट तक फोर्टी फाइव मिनट से अच्छा। ज्यादा नहीं करना है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ओवर यूज इंजरी मतलब एक एग्जांपल दूं तो अगर एक का एक कपड़ा अगर आप रोज पहनोगे तो वो जल्दी घिससेगा ठीक है ना तो वैसा हमारा ज्वाइंट्स का भी है अगर हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो वो जल्दी घिस जाएंगे हमें को भी भी संभालना है है है में अच्छे से करते रहना हाँ। तो सब चीज देख के काम करो सिर्फ वजन उतारना कोलेस्ट्रोल कम करना है इसके लिए आग बंद करके टूट नहीं पड़ने <laughs> <पढ़ने। laughs> कई बार होता है ना हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी कर लेते हैं और कुछ ज्यादा समय तक एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसान होता है तो इसीलिए प्रॉपर गाइडलाइन के साथ अगर आप करते हैं अगर आप बीमार हैं तो निश्चित तौर पे आपको फिजियोथेरापी के गाइडलाइन पे चलकर ही आपको सारे काम करने हैं और अगर आप हेल्दी हेल्दी हैं तो फिर आपका बीस मिनट से जा शुरू करके वॉकिंग आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और साइकिल आप दस मिनट पंद्रह मिनट कर सकते हैं तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना है कई बार हम लोग इन चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड uh, करते हैं जिसके वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बाद में बढ़ जाते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज में खाने के तुरंत बाद नहीं करने का खाने और एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग के बीच में एक घंटे का गैप रखना बहुत जरूरी है जी जी तो खाना खाओ एक घंटे आराम करो फिर वॉकिंग करने जाओ खाने से पहले आप कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है पर अगर भूखे पेट एक्सरसाइज करना भी ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है तो ये थोड़ा चीज ध्यान में रखे कि खाने के एक घंटे बाद ही वॉकिंग के लिए जाएं और अगर आप एक्सरसाइज का सोच रहे हो तो मॉर्निंग में करना बहुत बेनिफिशियल है और वो भी हैवी ब्रेकफास्ट के बाद जैसे अगर सुबह किसी ने खाखरा ममरा खा लिया तो वो नहीं चलेगा क्योंकि पूरी रात हम लोग खाना कुछ नहीं खाते शाम को नौ बजे खाना खाया फिर सीधा सुबह आठ बजे हम ब्रेकफास्ट करते अगर वो भी हमने लाइट ब्रेकफास्ट किया तो आपकी बॉडी में उतना कैपेसिटी नहीं बचेगा कि आप एक्सरसाइज कर पाओ इसीलिए घंटे बाद, बाद तो वो आपके बॉडी पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा हुँ हुँ जी नानस जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और एक बात पूछना चाहूंगा जैसे की आ, आप हार्ट पेशेंट के लिए काफी काम कर रहे हैं काफी समय से तो हेल्दी हार्ट के लिए क्या क्या जरूरी है किस तरह से हम अपने हेल्द, तो वॉकिंग okay. किया ना तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अच्छा अच्छा वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है ठीक है और फिर हार्ट के लिए जैसे मैंने बच्चों के लिए अगर कराना है तो बलून फुलाने का कर सकते हो क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती बहुत सारे बच्चों को जब उनका जन्म होता है ना तो उनके दिल में छेद होता है उसका भी ऑपरेशन करवाते हैं ठीक है तो मैं बच्चों के लिए भी फिजियोथेरापी करवाती हूँ अगर बच्चों को अच्छा, मैं अपनी नॉर्मल फिजियोथेरापी कराऊंगी तो वो वैसे नहीं करेंगे ठीक है हुँ, तो हुँ, उनके लिए भी हम लोग प्लेइंग गेम्स के जैसे खेलते है की बलून फुलाओ कागज को ब्लो करो <laughs> तो ये सब बहुत बहुत नॉर्मल चीजें पर अच्छी है स्वीमिंग, स्वीमिंग अच्छी है है जैसे स्विमिंग स्विमिंग सबसे एक्सरसाइज फेफड़ों को को और और हार्ट मजबूत रखने के लिए जी जी एक मैसेज आया है, संगीता जी लिखते हैं वेरिकोसवेन प्रॉब्लम के लिए भी फिजियोथेरापी होता है क्या ये पूछा डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट आपको रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं बोल रहेगा बट इससे हाँ आपको जो पैर में सूजन आती है पैर में रेडनेस हो जाता है सुबह उठने के टाइम पैर बहुत दर्द करते हैं, ज्यादातर आप खड़े नहीं रह पाते तो हैं वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी उसके लिए आपको क्या करना है कि आ, पैर को थोड़ा हार्ट लेवल से ऊपर करके सो जाना है मतलब पैर सीधा नहीं रखना है नीचे दो तीन तकिया रखे पैर ऊपर करके सो जाना है ठीक है और उसकी बहुत सारी एक्सरसाइज आती है जैसे पैर के पैर के जो टोज है उसकी एक्सरसाइज आती है एंकल की एक्सरसाइज आती है नी की एक्सरसाइज आती है पर वो भी देख के कराने का किसी को अगर एंकल में जैसे हील पेन होता है किसी को उनकी हड्डी बढ़ती है तो उसका एक्सरसाइज लिमिटेड आएगा किसी को घुटने में दिक्कत है तो उसका एक्सरसाइज लिमिटेड आएगा तो वो हम लोग देख के एडवाइज करते है कि आप कौन सा कर पाओगे और कौन सा नहीं कर पाओगे हम्म पर हाँ वेरिकोस वेन में आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। हाँ, और बहुत सारे पेशेंट को ऐसा होता है कि वेरिकोस वेन होता है ना उसके बाद उनको पता ही नहीं चलता है और पैर में गांठे हो जाती है पैर की जो नशे है, है हुँ. ना उसमें उसका भी ऑपरेशन करवाना पड़ता है कई लोगों को तो अगर आपने पहले से फिजियोथेरापी किया है तो वहां तक जाने की नौबत नहीं आएंगी एक और सवाल आया है ये लिखते है अनुलोम एंडल हाउ इफेक्टिव हाँ वो इफेक्टिव है बट शुरुआत के दिनों में नहीं एक महीने अच्छा। के बाद कर सकते हो शुरुआत में सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करना है ठीक है और उल्टा सोना है क्योंकि जैसे बोलते हैं ना हम लोग हफ्ते भर का खाना एक दिन में नहीं खाते हैं रोज अलग अलग ही खाना पड़ता है वैसे लंग और हार्ट का भी रोज रोज न्यूट्रिशन मिलना जरूरी है हम लोग एक ही दिन में सारा एक्सरसाइज करके ऐसा नहीं बोल सकते कोई दिक्कत नहीं बस ठीक होने के एक महीने बाद करने का तुरंत नहीं, नहीं। तुरंत नहीं ठीक ठीक एक टाइम करता है या लाइफ टाइम लाइफ टाइम करवाना अच्छा उसके लिए के बाद बंद कर सकते हैं अगर कोई बीमारी है, और और बंद कर सकते है। हाँ, अभी वो डिपेंड करता है, आपको कौन है। हुँ, अगर हुँ, आपको घुटनों का घिसारा है तो चलो आपने हाँ, सेशन दिन के फिर वो डॉक्टर आपको एडवाइज करते है की ये एक्सरसाइज घर पे जाके चालू रखना है अगर आपने बंद कर दिया तो एक महीने के बाद सेम कम्प्लेन लेके आप फिजियोथेरापी के पास आओगे फिजियोथेरापी कोई मैजिक नहीं है हाँ पर आपको आपके जो आपके डिज है, है तो वो डेफिनेटली दूर करेगा अच्छा, आपको अच्छा। रिलीविंग मिलेगा मतलब हंड्रेड परसेंट क्योरेबल तो फिर सर्जन या फिर जो सिलेक्टेड डॉक्टर है वही कर पाएंगे हम लोग आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं जी जी, जी। अच्छा तो कई लोगों को जैसे घुटने का प्रॉब्लम वेरी हो गया ऑपरेशन हो गया उसके बाद हाँ. फिर बीच में गैप पड़ता है सात आठ साल के बाद फिर वापस पेन शुरू हो जाता है खड़े नहीं हो पाते हैं तो हाँ. ऐसे लोगों के लिए फिजियोथेरापी किस तरह से काम करता है या क्या एक्सरसाइज उनको करना है थोड़ा सा बताइए हाँ उनको पैर के पंजे हिलाने का एक्सरसाइज या फिर वो गर्म पानी का बाल्टी लेके उसके अंदर दस मिनट तक पैर डुब के भी रख सकते हैं ठीक है और अगर हार्ट का हो लंग का हो या फिर जॉइंट्स का पेन हो अपने एक्सरसाइज बंद कर दिया चलो हफ्ते भर बंद किया चलेगा फिर लॉन्ग टाइम के लिए बंद किया ना तो वो प्रॉब्लम आपको वापस होने ही वाली है अच्छा अच्छा अच्छा पेशेंट ऐसा नहीं है कि रोज रोज आएंगे वो पंद्रह दिन आएंगे फिर वो भी थक जाएंगे की चलो अभी नहीं जाना है कोई बात नहीं, <laughs> नहीं आना है आपकी मर्जी पर आप फॉलो अप रखो हर हफ्ते में एक बार विजिट करो और डॉक्टर ने जो बताया है वो कम्प्लीटली आप घर पे करो वो उसको छोड़ना नहीं है एक्सरसाइज चालू रखना है अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो बहुत जरूरी है ना एक्सरसाइज करना पड़ेगा अच्छा एक और सवाल है सीवियर हेडेक राइट साइड में हो तो क्या आप एक, एक एक्सरसाइज बता सकते हैं अभी अभी हेडेक <laughs> किसकी वजह से है उसके ऊपर डिपेंड है किसी को गले की ये न से जकड़ जाती है उसके लिए दर्द होता है किसी को उठने में सुबह जर्क लग जाता है उसके लिए भी हेडेक होता है टेंशन हेडेक भी होता है तो हेडेक कौन से टाइप का है मसल्स की वजह से है तो हम लोग एक्सरसाइज बता सकते हैं पर एक एडवाइस देती हूँ अ गर्दन का जो दर्द होता है जो हाथ में आता है सिर तक जाता है उसके लिए आप तकिया नहीं यूज करना है अच्छा अच्छा तकिया लगाना ही नहीं है ठीक है अच्छा। उसके जगह पे टॉवेल का रोल करके गर्दन के नीचे लगाना है अगर आपको अच्छा। वो भी नहीं जमता है बिना तकिया बिना टॉवेल के रोल पे अगर आप कंफर्टेबल हो तो बहुत ही अच्छा उससे आपको गर्दन या सिर के दुखावे की कंप्लेन कम हो जाएगी जी जी चलिए संगीता जी आप ऐसा कर सकते हैं बाकी सरदर्द किसी किस वजह से है ये कारण भी ढूंढना होगा तब जाके हम प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं तो डॉक्टर नैंसी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत मिसिंग था फिजियोथेरापी के बारे में आपके आने से वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन जो है पूरा हो गया है और इस तरह से काफी जो चीजें हैं कई लोग भ्रम भी रहे मुझे भी ऐसा लग रहा था फिजियोथेरेपी सिर्फ पेन रिलीवर है जब भी आपको बहुत ज्यादा पेन होता है चाहे ऑपरेशन के बाद हो या वैसे पेन हो पेन के लिए काफी अच्छा इफेक्टिव है फिजियोथेरेपी ऐसा सुन के रखा था लेकिन आज मुझे पता चला कि ये हार्ट वगैरह ऑपरेशन के बाद भी उन लोगों के लिए काम करता है बाईपास सर्जरी वालों के लिए भी अच्छा काम करता है और घुटनों के दर्द में भी अच्छा काम करता है चाहे ऑपरेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो दोनों के लिए जो है ये काम करता है तो बहुत ही अच्छा और एक्सेस है एक्सरसाइज की बात अगर करें तो कई बार हम लोग साइकिलिंग की बात करते हैं तो घंटों घंटों लोग घूमते हैं तो वो भी एक जो है पेशेंस के डिपेंड करता है कि आपका कैसे क्या चीज़ है उसके ऊपर आप डॉक्टर या फिर फिज्योथेरेपी से सलाह लेकर साइकिलिंग कर सकते हैं नहीं तो फिर घुटने की प्रॉब्लम बढ़ सकती है तो वो रिस्क हमें लेना नहीं है क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा एक्सरसाइज भी हो रहा है अच्छा भी लग रहा है और शैर करना भी हो रहा है लेकिन उसके हाँ. साथ में आपको देखना है है कि वो क्या आपके गुटनों के लिए उतना जरूरी है। जितना जरूरी है उतना जरूरी जरूरी जितना कीजिए एक्स्ट्रा करने से होगा <laughs> हाँ, लंबे टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है ना अभी दो साल किया अच्छा लगा और तीन साल निकले फिर आपको दर्द शुरू हो जाए हाँ, तो, तो अच्छा हुँ. नहीं है ना हाँ और ऐसा नहीं बच्चों के लिए भी उतना जरूरी है जैसे बच्चों का कैसा है बहुत सारे बच्चे अभी है जो, जो वजन बढ़ा के आते हैं पेरेंट्स का कंप्लेन होता है कि मेरा बच्चा का इतना वजन बढ़ गया इतना बढ़ गया तो हम लोग उनको भी एक्सरसाइज करवाते हैं और नहीं। नहीं। बहुत सारे बच्चों में डायबिटीज प्रेशर वो तो आता है चाइल्डहुड हुड ओबेसिटी बोलते हैं उसको जी, जी, तो जी, उसके भी हार्ट और लंग्स के लिए हम लोग एक्सरसाइज करता करवाते है डाइट करना 100 परसेंट जरूरी है बट बच्चे मुझे नहीं लगता कि बच्चे डाइट कर डाइट कर सही पा हाँ तो हम लोग उनके हाँ वही डाइट के साथ हाँ पिज्जा बर्गर के साथ ही हम लोग उनका वेट भी कम करवाते है और उनके जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम ऐसे कम करवाते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच जी बहुत अच्छी इसी तरह आप जुड़े रहे हमारे साथ फिर कुछ नई बातें लेकर आपसे जुड़ेंगे और विक्रांत जी जाते जाते मैम के लिए एक छोटा सा पीछ जरूर सुनाइए प्यारा सा गी। गी। बिछड़े भी तो हम क्या बात है। बस कल परसों जीऊंगा मैं कैसे हाल में बरसों मौत आई Ya, aai, teri ya maut na aayi teri ya kyon aayi hey lambi judai maut na aayi teri ya kyon aayi hey Lambi judai, chare dinada, pyar yun rabari, lambi judai, badi lambi judai, ho gaye hai. hai. पे आई मेरी दुहाई है लंबी जुदाई चार दिन प्यार और बड़ी लंबी जुदाई बड़ी लंबी जुदाई इक तो सजनी मेरे पास नहीं रे तो सजनी एक तो सजनी मेरे पास नहीं है दूजे मिलन की कोई आस नहीं मिलन दे कोई आस नहीं है उस पे ये सामने आया है उस पे ये सामने आया उस पे ये सामने आया उस पे ये सामने आया सामन आग लगाई है लंबी जध लंबी जधारी लंबे जुदा चार थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विक्रांत जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने दो गाने में सुनाए हैं और फिर से एक बार नैन्सी जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फिर मिलते हैं नमस्ते नमस्ते थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत शांति सबके मन तो भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए इंद्रधनुषी रंगों से उसको सजाए छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए बातें मुलाकातें